अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी और विक्रांत को अगले दिन जो कोड वर्ड मिला था वो था आग और पानी आग पानी को बुझा देता है संकेत जल जाते हैं ना तो जिंदगी और ना ही मौत निडर होने का गुण हर बार की तरह इस बार भी अदृश्य शक्ति ने विक्रांत के आगे अबूझ सी पहली रख दी थी विक्रांत इस पहली को तो नहीं समझ सका लेकिन उसे कोड वर्ड का मतलब समझ में आ चुका था आज उसे आग शब्द सुनने को मिला था विक्रांत ने पहले ही अनुमान लगाया था की आग का मतलब शायद दोस्ती से हो सकता है ऐसे में आज वो इस अनुमान के सच्चाई पता लगाने की कोशिश करेगा दूसरा कोटबर्ड था पानी बेशक इसका मतलब लड़की से था जब देखो विक्रांत के आज किस लड़की से मुलाकात होती है वैसे आज के कोटबर्ड में कहीं भी पहाड़ यानी काम का जिक्र नहीं था फिर भी विक्रांत सुबह सुबह ही कर्जत के लिए निकल गया था आज वो कर्जत पहाड़ी के पास जाकर किडनेपिंग केस से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा आज से छब्बीस साल पहले रोड पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं हुआ करता था ऐसे में पुलिस ने बच्चों के किडनैप होने वाली जगह का अंदाजा गाड़ी की स्पीड से लगाया था विक्रांत मुंबई से लोनावला बवाली रोड पर बढ़ा जा रहा था अब तो यह रोड हाईवे के रूप में आ चुकी थी लेकिन आज से 26 साल पहले ये सिर्फ एक पतली सी सड़क हुआ करती थी तब ये सड़क सिर्फ वन हुआ करती थी विक्रांत सड़क आरोप गाड़ी चलाता हुआ बढ़ता जा रहा था रोड के एक किनारे कोई नहर या छोटी नदी सी थी लोनावला के करीब पहुँचने से पहले उसे एक सुरंग मिली ये सुरंग काफी पुरानी लग रही थी मालूम पड़ रहा था कि आज से 26 साल पहले भी ये सुरंग इसी हालत में रही होगी जैसे ही विक्रांत सुरंग के भीतर दाखिल हुआ तुरंत ही उसके दिमाग में एक बात पिंच कर गई। उसने सोचा कि किसी को किडनेप करने के लिए इससे अच्छी जगह और सेफ जगह कोई नहीं हो सकती इस सुरंग की लंबाई 2 किलोमीटर थी और पूरे सुरंग में कहीं से भी लाइटिंग नहीं थी यहाँ सिर्फ गाड़ी के हेडलाइट के सहारे ही देखा जा सकता था सुरंग से बाहर निकलने के कुछ किलोमीटर बाद ही लोनावला शहर शुरू हो जाता है किडनैप हुए सभी बच्चे लोनावला के ही रहने वाले थे क्योंकि उस समय लोनावला इतना विकसित नहीं था और यहाँ स्कूल नहीं थे इस वजह से उनके पेरेंट्स ने बच्चों का एडमिशन मुंबई के स्कूल में करवाया था और फिर बच्चों को लाने और ले जाने के लिए गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम किया हुआ था मिस्टर मलिक तो बता रहे थे की उस टाइम वो लोग मुंबई में घर खरीदने का प्लान बना ही रहे थे उन्हें आज भी इस बात का पछतावा होता है कि काश अगर उन्होंने मुंबई में घर ले लिया होता तो फिर ना तो बच्चों को इतनी दूर स्कूल के लिए भेजना पड़ता और ना ही कभी उनके बच्चे उनसे दूर होते विक्रांत लोनावला शहर में कुछ देर तक गाड़ी से घूमता रहा अब ये शहर बहुत विकसित हो चुका है यहाँ काफी अच्छे अच्छे स्कूल के साथ ही हर तरह की सुविधा मौजूद है कुछ देर तक शहर के भीतर गाड़ी घुमाते रहने के बाद विक्रांत उस जगह के लिए निकल गया जहाँ पर किडनेपर ने मिस्टर मलिक को पैसे लेने के लिए बुलाया था ये जगह लोनावला से तकरीबन आठ दस किलोमीटर आगे जाकर थी एरिया अभी भी काफी अनडेवलप्ड सा लग रहा था जिस लोकेशन पर मिस्टर मलिक को बुलाया गया था वो थोड़ी ऊंचाई पर थी यहाँ तक कि आज भी वहाँ जाने के लिए ठीक से सड़क नहीं बन सकी है हाईवे के साइड से ही पहाड़ी पर सीधी चढ़ाई वाली एक सड़क से होकर वहाँ पहुंचना पड़ता था विक्रांत किसी तरह से ठीक उस जगह पर पहुंच गया जहाँ से मिस्टर मलिक ने पैसे नीचे खाई में फेंके थे यहाँ पहुंचने के लिए विक्रांत को अपनी गाड़ी थोड़ी दूरी पर खड़ी करनी पड़ी और फिर वो पैदल ही चलकर यहाँ पहुंचा था विक्रांत पैसे फेंके जाने वाली जगह पर जाकर वहाँ की जियोग्राफी समझने की कोशिश कर रहा था जहाँ से मलिक ने पैसे नीचे गिराए थे विक्रांत ठीक उसी जगह पर खड़ा था उसके दिमाग में आया कि एक बार नीचे जाकर किडनेपर्स की जगह पर खड़े होकर सीन को समझा जाए तो हो सकता है कुछ बात निकलकर सामने आया लेकिन यहाँ से नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था नीचे तक पहुंचने के लिए किडनेपर को रस्सी के सहारे ही नीचे जाना पड़ा होगा विक्रांत ने ऊपर से ही नीचे देखने की कोशिश की तो देखा कि नीचे खाई में काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं। इसकी वजह से नीचे की जमीन भी नहीं दिखाई पड़ रही थी किडनेपर की नजर से देखा जाए तो ये किसी से पैसे लेने की सबसे सही जगह है तो क्यूँकी इस जगह को ऊपर से भी ठीक तरह से नहीं देखा जा सकता है यानी की कि किडनेपर ने बड़ी चालाकी से इस जगह को पैसे लेने के लिए चुना हुआ था जब विक्रांत ऊपर पहाड़ी से नीचे खाई की तरफ देख रहा था तभी उसके दिमाग में एक बात आई मिस्टर मलिक ने बताया था कि उन्होंने पैसे के पांचों बैग ऊपर से नीचे फेंके थे मिस्टर मलिक के साथ एक और बच्चे के पिता यहां पैसे देने के लिए आए हुए थे जाहिर है कि पैसे पांच सूटकेस में थे तो अकेले आदमी के लिए ये काम काफी मुश्किल था तो फिर भला अकेला किडनेपर कैसे इतने सारे बैग ले जा सकता है बेशक कहा जा सकता है की नीचे पैसे ले जाने के लिए एक से अधिक लोग मौजूद थे हो सकता है दो लोग रहे हों या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते थे पुलिस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किडनेपर सिर्फ मिस्टर मलिक के पैसे वाला बैग लेकर गए थे बाकी बैग में से उन्होंने सिर्फ पैसे निकाल लिए थे और बैग वहीं छोड़कर भाग गए थे हाँ उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस हर बैग से निकाल दिया था पुलिस ने इसके पीछे अपना तर्क भी दिया था पुलिस ने बताया की मिस्टर मलिक बैंक में काम करते थे सो वो जो पैसे किडनेपर को देने के लिए गए थे वो सभी बिल्कुल नए नोट थे और ये सभी पाँच के नोट थे इस वजह से उनके पैसों का बैग सबसे हल्का था वहीं दूसरे बच्चों के पेरेंट्स ने जो पैसे किडने के लिए भेजे थे वो सभी पुराने नोट थे, चले थे। मिस्टर मलिक वाला बैग अपने साथ लेकर गए थे विक्रांत ने थोड़ा और आगे जाकर नीचे देखने की कोशिश की नीचे उसे एक बेहद घना पेड़ नजर आया उसे देखकर विक्रांत के मन में सवाल उठा ऐसा भी तो हो सकता है की मिस्टर मलिक ने जब यहाँ से पैसे नीचे फेंके हों तो वो पेड़ में अटक गया हो या ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त ये पेड़ इतना बड़ा नहीं रहा होगा रिकॉर्ड्स के अनुसार मिस्टर मलिक ने बताया था कि जब वो किडनैपर को पैसे पहुंचाने के लिए जा रहे थे तब किडनैपर्स ने उन पर बराबर अपनी नजर बनाई हुई थी कहीं न कहीं किडनैपर के मन में ये डर था कि कहीं मिस्टर मलिक रास्ता ना भूल जाए इसलिए उन्होंने मलिक को रास्ता दिखाने के लिए सड़क पर प्रॉपर एरो लगाकर निशान बनाया हुआ था और फिर यहाँ पहाड़ी के ऊपर भी उन्होंने रेड कलर का सर्किल मार्क किया हुआ था फिर जब मलिक यहां ऊपर पहुंचा तो उसे चट्टान के पास रखा हुआ एक वॉकी टॉकी मिला इसके बाद उस वॉकी टॉकी की मदद से किडनेपर ने उन्हें रेड सर्किल के बीच में खड़े होकर पैसों का बैग सीधे नीचे फेंकने के लिए कहा था मिस्टर मलिक भी किडनैपर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करते गए उस वक्त वो भी काफी डरे हुए थे वो बस किसी भी हालत में अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते थे वो वॉकी टॉकी मिस्टर मलिक के इस्तेमाल करने के लिए किडनेपर द्वारा दिया गया था उसे अभी भी पुलिस द्वारा सुरक्षित रखा गया है जांच में पता चला कि ये वॉकी टॉकी ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता था इस पर कोई फिंगरप्रिंट आदि भी नहीं मिला था एक और बात मिस्टर मलिक ने बताया था कि जब वो यहाँ ऊपर पहाड़ी पर पहुंचे तो उस वॉकी टॉकी में रिंग बजी और फिर उन्होंने जाकर उसे उठाया था यहाँ ऊपर ऐसी नीचे देखना तो आसान है लेकिन भला के ने नीचे से ऊपर कैसे देखा होगा निश्चित है कि यहां ऊपर भी कोई छुपकर बैठा हुआ था वो मलिक पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए था इसीलिए जैसे ही ही जब मलिक यहां उसने तुरंत में रिंग बजा दी थी। पुलिस ने बताया था कि जैसे मलिक जब पैसे लेकर यहां आया था तो उसके पीछे पूरी पुलिस टीम भी यहां छुपकर पहुंची हुई थी जैसे ही मलिक ने पैसे नीचे फेंके थे पुलिस ने इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था तुरंत पुलिस पैसे गिरने वाले स्थान पर पहुंच गई थी लेकिन वहां सिर्फ उन्हें कुछ बैग और ट्रैकिंग डिवाइस फेंके हुए मिले थे हां, कुछ फुटप्रिंट्स भी मिले थे लेकिन इस बात की किसी को भनक नहीं लगी थी कि किडनैपर पलक झपकते ही कहां गायब हो गए ऐसा लग रहा था कि मानो उड़कर वहां वहाँ गायब हो गया विक्रांत एकदम पहाड़ी के किनारे पर खड़ा था तभी अचानक से उसका फोन बच पड़ा अचानक से फोन की रिंग बजने से विक्रांत हड़बड़ा उठा जिससे उसका पैर स्लिप होने से इंच भर रह गया उसके दिल की धड़कन बढ़ गई पहले तो वो खाई से दूर आकर खड़ा हुआ और फिर उसने अपने जेब से फोन निकाला। ये एसएसपी रोहित चौहान की कॉल थी उस दिन जब विक्रांत ने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया था तो उस वक्त उन्हें कहीं जाना था इस वजह से उन्होंने विक्रांत को फिर कभी चलने के लिए कह दिया था उस वक्त तो विक्रांत को लगा था की शायद ही अब वो कभी मेरे साथ लंच कर पायेंगे लेकिन एस साहब तो बात के बिल्कुल पक्के निकले उन्होंने विक्रांत को खुद फोन करके लंच के लिए इन्वाइट किया विक्रांत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े अधिकारी कभी खुद उसे फोन करके लंच के लिए इनवाइट करेंगे फिर विक्रांत को आज सुबह अदृश्य शक्ति द्वारा दिया गया कोडवर्ड आग याद आया कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसी कोडवर्ड का कमाल है आग का मतलब दोस्ती से है तो क्या अब एसएसपी रोहित चौहान से मेरी दोस्ती होने जा रही है वाओ ये तो मजा आ गया अब जबकि मेरा इतने बड़े अधिकारी के साथ उठना बैठना हो गया तो फिर अब मुझे अपनी ब्रांच और धाक जमाने में वक्त नहीं लगेगा यानी अगर कभी पुष्कर ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की फिर तो मैं उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा